कहीं सचिव सठ शकुर सुहाती नाथनपुर आवा भारिधि गुचरित मन बहु सब गुधान रही तुम तब का नु कसन धरी खाय सुनत नी कया दुख पावा सचिव असमत प्रभु ही सुनावा ये सभी मूर्ख खुशामदी मंत्री ठकुर सुहाती मुँह देखी कह रहे हैं हे नाथ इस प्रकार की बातों से पूरा नहीं पड़ेगा एक ही बंदर समुद्र लाँघ कर आया था उसका चरित्र सब लोग अब भी मन ही मन गाया करते हैं स्मरण किया करते हैं उस समय तुम लोगों में से किसी को भूख न थी बंदर को तुम्हारा भोजन ही है फिर नगर जलाते समय उसे पकड़ कर क्यों नहीं खा लिया इस, इन मंत्रियों ने स्वामी आपको ऐसी सम्मति सुनाई है जो सुनने में अच्छी है पर जिससे आगे चलकर दुख पाना होगा जहिस खाब हम भय बचन कहें सब गाल फुलाय तात बचन मम सुने अति आयर जनि मन गुनहो मोह कर दर प्रिय पड़ी जो सुनिज कही ऐसे नर निकाय जिसने खेल ही खेल में समुद्र बंधा लिया और जो सेना सहित से ही सुबेल पर्वत पर आ उतरा हे भाई कहो वह मनुष्य है जिसे कहते हो कि हम खा लेंगे सब गाल फुला फुला कर पागलों की तरह वचन कह रहे हैं हे तात मेरे वचनों को बहुत आदर से बड़े गौर से सुनिए मुझे मन में कायर न समझ लीजिएगा जगत में ऐसे मनुष्य झुंड के झुंड बहुत अधिक हैं जो प्यारी मुंह पर मीठी लगने वाली बात ही सुनते और कहते हैं बचन परम कठोरे सुन तठोरे प्रथम बसीठ पठायऊ सुन सीता दे परीति नारी पाय फिर जाह जो तौन तो बढ़ाय रि नाह तन मुख समर हे प्रभु सुनने में कठोर परंतु परिणाम में फरम हितकारी वचन जो सुनते और कहते हैं वे मनुष्य बहुत ही थोड़े हैं नीति सुनिए उसके अनुसार पहले दूध भेजिए और फिर सीता को देकर श्री राम जी से प्रीति मेल कर लीजिए यदि वे स्त्री पाकर लौट जाएं तब तो व्यर्थ झगड़ा न बढ़ाइए नहीं तो यदि न फिरोगे तो हेतात सम्मुख युद्धभूमि में उनसे हठपूर्वक डट कर मार काट कीजिए यह मत न हो प्रभु मोरा उभय प्रकार सुजस जग तो सुतसन कह कद कंठाये असहमति तथ कही तोहि सिखाय अब ही ते उ संशय होय मेन मूल सुत भय घमोई सुनिपित गिरा परुषयति चला भवन कहे बचन कठो राम हे प्रभु यदि आप मेरी यह सम्मति मानेंगे तो जगत में दोनों ही प्रकार से आपका श्रेयश होगा रावण ने गुस्से में भर कर पुत्र से कहा अरे मूर्ख तुझे ऐसी बुद्धि किसने सिखाई अभी से हृदय में संदेह भाव हो रहा है हे पुत्र तू तो बांस की जड़ में घमोई हुआ तू मेरे वंश के अनुकूल या अनुरूप नहीं हुआ पिता की अत्यंत घोर और कठोर वाणी सुनकर प्रहस्त ये कड़े वचन कहकर कहता हुआ घर को चला गया हितमत तो लागत कैसे बिबस बि भेस कहू भेषजे संध्या समय जान दस शेषा हवन चले खत भुज लंका शिखर ऊपर आगार अति विचित्रतः ओ बैठ मंदिर हित की सलाह आपको कैसे नहीं लगती आप पर कैसे असर नहीं करती जैसे मृत्यु के वश हुए रोगी को दवा नहीं लगती संध्या का समय जानकर रावण अपनी बीसों भुजाओं को देखता हुआ महल को चला लंका की चोटी पर एक अत्यंत विचित्र महल था वहां नाच गान का अखाड़ा जम जमा था रावण उस महल में जाकर बैठ गया किन्नर उसके गुण समूहों को गाने लगे बाज़ बजहिताल पखावजबीना नृत्य करही अ अफ छरा प्रवीना सुनाशीर सतसरी सो सतत करहीस परम प्रबल ऋपुशी सर तद्यपि सो चेने तो, चेने यह ताल करताल पखावज मृदंग और वीणा बज रहे हैं नृत्य में प्रवीण अप्सराएं नाच रही हैं वह निरंतर सैकड़ों इंद्रों के समान भोग विलास करता रहता है यद्यपि श्री राम जी सरीखा अत्यंत प्रबल शत्रु सिर पर है फिर भी उसकी न तो चिंता है और न डर ही है